महाभारत सभा पर्व सभापर्व त्रिचत्विशोध्याय भीष्मजी के द्वारा शिष्यपाल के जन्म के वृतांत का वर्णन भीषम वाच एव चतुर्भुज रासभाराव सदृशम्राच रास नीष्मी बोले भीमसेन सुनो चेदिराज धमघोष के कुल में जब यह शिष्यपाल उत्पन्न हुआ उस समय इसके तीन आखें और चार भुजाएं थी इसने रोने की जगह गधे के रेखने की भांति शब्द किया और जोर जोर से गर्जन भी की तेनाश माता पितरौ त्रे सतुष्ठान वैकृत तस्त दृष्टवा त्यागा कुं इससे इसके माता पिता अन्य भाई बंधुओं सहित भय से थर्रा उठे इसकी वह विकराल आकृति देख उन्होंने इसे त्याग देने का निश्चय किया तथा स्वर्यम नृपतिम साम सपुरोहित चिंता सम्मूढ़ हृदय वागुवाचा शरीर पत्नी पुरोहित तथा मंत्रियों सहित चेदराज का हृदय चिंता से मोहित हो रहा था उस समय आकाशवाणी हुई ए सतेनपते पुत्र श्रीमान जाम अभ्रग्र पाही वही शिशु राजन तुम्हारा यह पुत्र श्री सम्पन्न और महाबली है अतः तुम्हें इससे डरना नहीं चाहिए तुम शांत चित्त होकर इस शिशु का पालन करो न व मृत्यु न काल प्रत्युपस्थित मृत्युंता से शस्त्रेण सचोत्पन्नो नातिप नरेश्वर अभी इसकी मृत्यु नहीं आई है और न काल ही उपस्थित हुआ है जो इसकी मृत्यु का कारण है तथा जो शस्त्र द्वारा इसका वध करेगा वह अन्यत्र उत्पन्न हो चुका है संस्रुत्योदारित वाक्यम भूतमतर्तम ततः नेहाभितप्ता जनरी वाक्यम अब्रवीत त आकाशवाणी सुनकर उस भूत को लक्ष्य करके पुत्र से संतप्त हुई इसकी माता बोली ये ने नेदम इरिम वाक्यम ममय तम तनयम प्रतीजलिस्तम नमस्यामे ब्रवीतु स पुनर्वच या था तथ्य न भगवान देवो वा यदि वे तरह स्रोत में क्षाम पुत्र से कौश मृत्यु मेरे इस पुत्र के विषय में जिन्होंने यह बात कही है उन्हें मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ चाहे वे कोई देवता हो अथवा और कोई प्राणी वे फिर मेरे प्रश्न का उत्तर दे मैं यह यथार्थ रूप से सुनना चाहती हूँ कि मेरे इस पुत्र की मृत्यु में कौन निमित्त बनेगा अतर्भूत तथो भूत उचेद पुनर्वच ये गृही तूजावभ्यधिकुभ पतिष्य छठीतले पंच शीर्षागौ दृतीय मेंल्स लिलोचनम्जिष्यती दृष्टि सौस्य मृत्युर्भवती तब पुनः उसी अदृश्य भूत ने यह उत्तर दिया जिसके द्वारा गोद में लिए जाने पर पांच सिर वाले दो सर्पों की भांति इसकी पांचों उंगलियों से युक्त दो अधिक भुजाएं पृथ्वी पर गिर जाएगी और जिसे देखकर इस बालक का ललाटवर्ती तीसरा नेत्र भी ललाट में लीन हो जाएगा वही इसकी मृत्यु में निमित्त बनेगा क्षम चतुर्भुज ध्रुवा तथा चमुदारित पृथिव्या पार्थिवा सर्वे अभ्याग छव चार बाह और तीन आँख वाले बालक के जन्म का समाचार सुनकर भूमंडल के सभी नरेश उसे देखने के लिए आए पूजय्ताह स महीपति नृपष के पुत्रय तदा चेधिराज ने अपने घर पधारे हुए उन सभी नरेशों का यथा योग्य सत्कार करके अपने पुत्र को हर एक की गोद में रखा एवं राजस्त्रण पृथक यथा क्रम शिशुरक समाररूढ़ो न तत्प निदर्शनम इस प्रकार व शिशु क्रमश सहस्रो राजाओं की गोद में अलग अलग रखा गया परंतु मृत्युसूचक लक्षण कहीं भी प्राप्त नहीं हुआ एक तु संत्र द्वारवत्या महाबल तत चेदपुर शर्षण जनाद यादव जादवी दृष्टुम ससारम तौ तो पिता द्वारका में यही समाचार सुनकर महाबली बलराम और श्रीकृष्ण दोनों वीर अपनी बुआ से मिलने के लिए उस समय चेदिराज की राजधानी में गए अभिवाद्या यथा श्रेष्ठ नृपम चम कुशला नाम पृष्ठ निषण राम केव वहाँ बलराम और श्रीकृष्ण ने बड़े छोटे के क्रम से सबको यथायोग्य प्रणाम किया एवं राजा दमघोष और अपनी बुआ श्रुतस्रवा से कुशल और आरोग्य विषयक प्रश्न किया तत्पश्चात दोनों भाई एक उत्तम आसन पर विराजमान हुए साभ्यर्च तु तदावेरव प्रत्याचाभ्यधिक पुत्र दापोधरो संघे देवी सन्द हाथ स्वयं महादेवी सुरश्रवा ने बड़े प्रेम से उन दोनों वीरों का सत्कार किया और स्वयं ही अपने पुत्र को श्रीकृष्ण की गोद में डाल दिया नातृ तस्यां भुजाभ्य दि का नयनमत ललाटम उनकी गोद में रखते ही बालक की वे दोनों बाहें गिर गईं और ललाटवर्ती नेत्र भी वहीं विलीन हो गया तद दृष्ट अव्यथता त्रस्ता वरम कृष्णमया चत दवा बेवरम यह देखकर बालक की माता भयभीत हो मन ही मन व्यथित हो गई और श्री कृष्ण से वर मांगती हुई बोली महाबाहु श्री कृष्ण मैं भय से व्याकुल हो रही हूं। मुझे इस पुत्र की जीवन रक्षा के लिए कोई वर मुक्तस्ततः कृष्ण सो प्रवीज्यधुन क्योंकि तुम संकट में पड़े हुए प्राणियों के सबसे बड़े सहारे और भयभीत मनुष्यों को अभय देने वाले हो अपनी बुआ के ऐसा कहने पर ने कहा ना मत तो करवारे देवी धर्मग्ये तुम डरो मत तुम्हें मुझसे कोई भय नहीं है बुआ तुम्हें कहो मैं तुम्हें कौन सा वर दू तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध कर दूं? यदि सक्यम करता तत कृष्ण संभव हो या असंभव तुम्हारे वचन का मैं अवश्य पालन करूँगा इस प्रकार आश्वासन मिलने पर शुत्रंदन श्री कृष्ण से बोली शिशुपाल स्व महाबल मत्ते यद शार्दूल विध्यनमें वरम प्रभो महाबली तिलक से कृष्ण तुम मेरे लिए शुष्पाल के सब अपराध क्षमा कर देना प्रभो यही मेरा मनोवांछित वर समझो श्री कृष्ण संध्यो श्रीकृष्ण उवाच अपराधसतम ताम्यमया पिता पुत्र शोक कृष्ण ने कहा बुआ तुम्हारा पुत्र अपने दोषों के कारण मेरे द्वारा यदि वध के योग्य होगा तो भी मैं इसके सौ अपराध क्षमा करूंगा। तुम अपने मन में शोक न करो भीप पाप शिषुपाल सुम दाम समा भे वीर गोविंद जी कहते हैं वीरवर भीम सेन इस प्रकार यह मंदबुद्धि पापी राजा शिष्यपाल भगवान श्री कृष्ण के दिए हुए वरदान से उन्मत्त होकर तुम्हें युद्ध के लिए ललकार रहा है ये श्री महाभारती सभा परमड़ि शिषपाल वध परमड़ी शिषपाल वृत्तांत कथरे त्री चुरीशोध्या इस प्रकार शिव महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत शिषपाल वध पर्व में शिषपाल वृत्तांत वर्णन विषयक तैंतालीसवां अध्याय पूरा हुआ